19 sva adhyay puna bhagavati sruti kati hain Arehi om om svadvintva svadvunati bramti brinamrita mamrita na madhumatim Madhumata sprajame sakum somena somosya visvhyam Pachya sva saraspratyayi सत्रामणे पच्चस्व अर्थात हे ओखदेव हे औषध देव आप स्वादिष्ट है। हैं आप स्वाद हैं आप तीव्र हैं आप अमृतमय हैं आपको मधु मिश्रित मधुर सोम के साथ मिलाकर सृजित करते हैं आप दोनों अश्वनी कुमारों के लिए पकने की कृपा करें आप सरस्वती देवी के लिए पकने की कृपा करें आपsan रक्षक इंद्रदेव के लिए पकने की कृपा करें हे यजमानो आप सोम को चारों ओर से उत्तम हवि से सींचिए आप यजमानों के लिए नीति धारण कीजिए सोम जल के बीच में है पत्रों से सोम को कूटकर सींचा जाता है वायुदेव शुद्ध हैं पवित्र हैं अतिथि प्रगति वाले हैं इंद्रदेव के साथ जुड़ते हैं इंद्रदेव के सखा हैं वाय शुद्ध है पवित्र है बहुत द्रुत गति वाले हैं इंद्रदेव के सखा हैं सोम पवित्र हैं चारों ओर से श्रवित होते हैं सोम को पवित्र करते हैं सूर्य की द्विहिता पवित्र करती हैं श्रद्धा हमें पवित्रता प्रदान करती है हे सोम आप पवित्र तेज धारिए आप ब्राह्मणों को पवित्र कीजिए आप क्षत्रियों को पवित्र कीजिए सोम इंद्रियां सामर्थ्य को प्रकट करती हैं सरस होकर सोम और अधिक आनंदाय हो जाता है यह देवों काadev देव है यह चमकीला है यह यजमानों के लिए रसमय अन्न धारण करता है अन्नवान किसान पहले ही अन्न को काट कर खा लेते हैं रख लेते हैं ताकि उसमें से पर्याप्त जौ निकल सके हे यजमान कुश के आसन पर विराजमान हैं यजमान नमस्कार पूर्वक यज्ञ करते हैं अश्विनी देवों के लिए आपको उपयाम में ग्रहण किया गया है सरस्वती देवी के लिए आपको उपयाम में ग्रहण किया गया है संरक्षक इंद्रदेव के लिए आपको उपयाम में ग्रहण किया गया है वही आपका मूल निवास है हम तेज के लिए आपको यहां स्थापित करते हैं हम वीर के लिए आपको यहां स्थापित करते हैं हम बल के लिए आपको यहां स्थापित करते हैं आप नाना प्रकार से देवताओं का हित करते हैं आप श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं आप परमभ्यों में स्थित रहते सुरा तुम बलवती हो यह सोम अलग स्वभाव का है आप उसके मूल स्थान में प्रवेश करते हुए उसके प्रति हिंसा मत कीजिए सोमदेव आप उपयाम में ग्रहण किए गए हैं अश्वनी कुमार के तेज के लिए आपको स्थापित करते हैं सरस्वती देवी के प्राक्रम के लिए आपको स्थापित करते हैं हमारे लिए वीर धारी आप बलवान हैं हमारे लिए बल धारी आपौजवान हैं हमारे लिए ओज धारी हमारे लिए उत्साह धारी आप सहानसील हैं आप हमारे लिए सहनसिल्ता धारिए आप संघर्षशील हैं आप हमारे लिए संघर्षशीलता धारिए जो व्याद और विषुज का दोनों की रक्षा करती हैं जो व्रत की भी रक्षा करती हैं जो पतनशील बाज की रक्षा करती हैं जो सिंह की रक्षा करती हैं वही यजमानों की भी रक्षा करने की कृपा करें दूध पीता हुआ बालक प्रमोदित होता हुआ मां को प्रताड़ित करता है उसी प्रकार हम माता-पिता के ऋण से उऋण होना चाहते हैं माता-पिता कल्याणकारी हैं आप हमें पापों से दूर या अलग करने की कृपा कीजिए देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया वैद्य अश्विनी कुमार हैं यज्ञ का विस्तार किया सरस्वती ने वाणी से इंद्रदेव के लिए इंद्रियों में क्षमता धारते हुए यज्ञ का विस्तार किया दीक्षा के लिए प्राणनीय यज्ञ जो यज्ञ रूप में हैं खरीदे गए लाजा सोम के लिए कल्याणकारी हैं मदमय हैं धन हार औषधियों का चूर्ण आदित्य रूप है महान वीरों के लिए उपयोगी है तीन रातों तक उपशद के रूप में टपकता है और सुरा बन जाता है खरीदे गए सोम का रूप चारों ओर से टपकता है वैद्य अश्वनी इंद्रदेव के लिए दूध दुहते हैं सरस्वती देवी इंद्रदेव के लिए दूध दुहती हैं सोमराज아 स्वरूप हैं सोमराजा के आसन पर विराजमान हैं वेदी पर सुरा का कुंभ स्थापित किया गया है दोनों के बीच उत्तर वेदी है विषक के रूप में छलने कावन प्रियंत्र स्थापित किया गया है इस यज्ञ में वेदी से वेदी को प्राप्त किया जाता है इस यज्ञ से कुशा को कुशा से प्राप्त किया जाता है इस यज्ञ में इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान प्राप्त किया जाता है इस यज्ञ में स्तंभ से स्तंभ को प्राप्त किया जाता है इस यज्ञ में अग्नि से अग्नि को प्राप्त किया जाता है अश्वनी कुमार से हविका धान प्राप्त होता है सरस्वती देवी से अग्निध्र प्राप्त किया जाता है यज्ञ सदन में पत्नी शाला में तथा गार्ह पत्य इंद्र के ऐश्वर्य के अनुकूल हवि देवताओं को यह प्रस्तुत की जाती है प्रयष्ट आदि से प्रयप्त प्राप्त होता है प्रेय से प्रेदाय की प्राप्ति होती है यज्ञ से यज्ञ की प्राप्ति यजमान से यज्ञ का अनुकरण करने वाले की प्राप्ति होती है वशटकारों से आहूतियों की प्राप्ति होती है पाशों से बसु प्राप्त होते हैं प्रौडास से हवि प्राप्त होती है छंदों से सामधेनी की प्राप्ति होती है यज्ञ से संबंधित क्रियाओं से वशटकारों को प्राप्त किया जाता है धान सोम, सोम, सोम, सोम, सोम, सोम का रूप है धान की लपसी सोम का रूप है भ्रष्ट आदि सोम का रूप है जलमय दुग्ध सोम का रूप है दधि आदि सोम का रूप है हवि सोम का रूप है इच्छु आदि सोम का रूप है अन्न हवि सोम का रूप है मधु आदि सोम का स्वरूप है धान का रूप ही यज्ञ में अन्न के रूप में प्रयुक्त किया जाता है चारों ओर उससे यह गोधूम फैलाती है वीर सातू के रूप में तैयार किया जाता है जौ की लपसी से रूप में तैयार किया जाता है इन्हें हाव के रूप में प्रयोग में लाया जाता है जौ दूध रूप में है दग्धी रूप में है अन्न सोम से संबंधित इन रूपों को हम पूरी तरह देखना चाहते हैं अथवा समर्पित करना चाहते हैं चढ़ाना चाहते हैं इस स्तोत्र से संबंधित रचाएं आस्त्रावाई के रूप में है इस स्तोत्र से संबंधित ऋचायें प्रत्यास्त्राव के अनुरूप हैं यज्ञ से संबंधित ऋचायें घटया रूप में हैं यजमान पद से आरंभ होने वाली ऋचायें प्रगाथा रूप हैं आदि ऋचाओं से उक्तों का बोध होता है पदों से विविधत्व का बोध होता है पाणावों से शस्त्रों के रूप का बोध होता है दूध से सोम का रूप प्राप्त किया जाता है आसुनेय कुमारों से प्राप्त सवन की प्राप्ति होती है इंद्रदेव उनसे संबंधित मंत्रों के माध्यम सवन की प्राप्ति करते हैं सरस्वती देवी विष्णु से संबंधित हैं उनके मध्य से प्रति सवन की प्राप्ति होती है वायवों से वायु की प्राप्ति होती है सप्त से द्रोण कलास की प्राप्ति होती है कुंभियों से अम्रण की प्राप्ति होती है स्थालियों से स्थली की प्राप्ति होती है यज्ञ मंत्रों से यज और ग्रहों से ग्रह की प्राप्ति होती है स्तोत्रों से इष्ट स्तुतियों की प्राप्ति होती है छंदों से उक्त की प्राप्ति होती है छन्नों से शास्त्र की प्राप्ति होती है साम मंत्रों से साम शास्त्र की प्राप्ति होती है साम मंत्रों से अवभ्रत की प्राप्ति होती है यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अन्न के भक्षण से वर्षा होती है वाग सूक्त से आशीष प्राप्त होता है संयम से पादे पात्ने संबंध में प्रेम प्राप्त होता है इष्ट यज्ञ से सान्स्तिति प्राप्त होती है व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त होती है दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है श्रद्धा से सत्य प्राप्त किया जाता है ब्राह्मणों ने यज्ञ के इतने ही रूपों का निर्माण वर्णन किया यज्ञ में वास प्राप्त किया जाता है श्रौत्रामणि यज्ञ में सोम की आहुति से यह सब प्राप्त किया जाता है हम सुरावान को नमस्कारों के द्वारा मनाते हैं उसके आसन पर स्थित को नमस्कारों से मनाते हैं हम श्रेष्ठ वीर को नमस्कारों से मनाते हैं हम महिमाशाली यज्ञ को नमस्कारों से विस्पृत करते हैं स्वर्ग लोक में विद्यमान देवताओं के लिए सोम धारण करते हुए यजमान इंद्रदेव को आनंदित करते हैं अत्यंत प्रसन्न कर होते हैं आसदियों में जो इकट्ठा किया गया सोम का रस है वातीक्ष्ण है सारवान है उस सोम रस से यजमान को सरस्वती देवी को आनंदित करना चाहिए सोम रस से यजमान को अश्विनी कुमारों को आनंदित करना चाहिए सोम रस से यजमान को अग्नि को आनंदित करना चाहिए